अनाज पाते थे बीस क्विंटल अनाज पा वो नहीं हो गए ऐसा बात वस्तु से संबंधित ये बात है तो वो ज्ञान से संबंधित बात वो है ठीक है पर इसको उत्थान और जैसे आप इसमें गुरुमूल्यन की ओर गति उसमें आप कि कि तो उसमें है कि उत्थान के लिए बोले की गुरुमूल्यन की ओर गति उसमें जाति ऐसी संबंधित जाती है क्या और समाधान की जो गति है उसको उत्थान के रूप में लिया है हाँ. दिया क्या गुरु गुरुमूल्यन की ओर गति को आपने उत्थान कहा है गुरु गुणात्मक परिवर्तन में उत्थान पतन की बात आती है गुणात्मक परिवर्तन में उत्थान पतन की बात आती है मात्रात्मक परिवर्तन में वो जिसके उन्नति की बात आती उन्नति अवनति की बात आती ठीक है मात्रात्मक परिवर्तन में उन्नति अवनति बात आती है उनका शायद प्रश्न इसलिए था बाबा की पुस्तक में एक जगह लिखा है उन्नति की परिभाषा दी हुई है गुरूमूल्यन की ओर समाधान की ओर प्रगति बोलो उन्नति है हाँ ठीक है ठीक है ना मैंने सभी बात समाधान के साथ तो जुड़ना ही है ठीक है, थीक है? थीक। ये समाधान समृद्धि दो बात की है समृद्धि को हम सदुपयोग करने पर समृद्धि का मतलब निकलते आपावे करने पर समृद्धि होती ही नहीं ठीक है ना तो समाधान समृद्धि से संबंधित बात कहा है उन्नति के बारे में ठीक है ठीक ठीक तो लिखा है ठीक आगे बाबा एक जगह लिखा है संपूर्ण पदार्थ अपनी परमाणु स्थिति में सचेष्ट है इसलिए यह स्पष्ट होता है कि उन्हें ऊर्जा प्राप्त है यह निरपेक्ष ऊर्जा ठीक इसमें इसमें क्या कहना है तर्क रूप में यदि ये कोई पूछे कि ये जो ऊर्जा है ये उस इकाई का ही कोई गुण क्यों नहीं है उसको पता लगाना पड़ेगा ना भाई जी। इकाई का ऊर्जा दूसरे तक कैसा पहुंचा इकाई अपने में ज्यादा ऊर्जा को कैसा दिया ये सब बात आपको बताना पड़ेगा ठीक है ना स्वयं में क्रियाशील भी हो दूसरों को क्रियाशील करा सके वैसा बात आ जाए उसके बारे में सोचा जा सकता है अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है हम जितने भी हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उससे ज्यादा वस्तुओं को हम बर्बाद करने के बाद ही थोड़ा ऊर्जा प्राप्त करते हैं सापेक्ष ऊर्जा को हम जितना गर्म करते हैं पानी को पानी से कोई यंत्र चलाते हैं बाष्प से तो जितना हम कोयला जलाते हैं कोयले का जो जो ऊष्मा है कोयले का टोटल ऊष्मा और उसको यदि ऊर्जा में परिवर्तित करने से जितना ऊर्जा मिलना से मिलना चाहिए उसे कम मिलता है तो इसका मतलब, मतलब यह हुआ कि स्वाभतिक वस्तु में कोई भी चीज अपने से अधिक ऊर्जान्वित होकर दूसरे को दे नहीं पाते हैं ये बात समझ में आता है ये गवाही है आप क्या सामने रखा होगा इसमें कोई पर्दा नहीं लगा उससे क्या कल्याण होगा मान लिया ऐसे उससे क्या कल्याण करना चाहते हैं कल्याण नहीं करना चाहता हूँ इसका मतलब क्या होगा कोई उद्देश्य के बिना कुछ होगा अब उस कुछ भी बोलना बनता है फिर उद्देश्य के बिना यदि बात करने के लिए इजाजत है अपन कुछ भी बोल सकते हैं नहीं उद्देश्य के बिना की बात नहीं हरे बाबा एक चीज को हमने निरपेक्ष ऊर्जा कहा है ठीक है मेरे साथ है कई के लिए वो पहले बताओ ना भाई निरपेक्ष ऊर्जा इसीलिए बजाय फेरनियल स्रोत आप क्या कहना चाहते हो मेरा ये प्रश्न है कि ये इकाई का ही कोई गुण नहीं हो सकता ऐसा हम सिद्ध कर रहे हैं ठीक है ना भाई यदि आप पैसा कहते हो तो गवाही बता दिया इकाई से जो कुछ भी निष्पन्न हो करके दूसरे को मिलता है वो जितना लूज करता है उससे कमे भी नहीं मिलता है ये तो बात बता दी वो तो ठीक है बाबा। हो गए उसके बाद कैसा इसको जोड़ोगे बताओ ना भाई नहीं, ये तो जब आप किसी दूसरी इकाई को देने के क्रम में बात कर रहे हैं ना अब क्या कहना चाहते हो भाई पुनः पुनः अपन फंस गए चलिए प्रश्न बदलते हैं। मैंने अभी जितने भी बात कह रहे हैं तो मनुष्य में आकर के वस्तु में हो करके जितना वो वस्तु है उससे ज्यादा ताकत है वो कहाँ से आया उसको बताएं ये ज्यादा ताकत किस रूप में कह रहे हैं बाबा वो कितने भी यूज करता है उतना रहता है ठीक है वो बात ठीक है ठीक है जैसा एक परमाणु कितने भी हजार वर्ष घूम उससे जो जितना फटिक होना था वो ना हो करके यथावत रहता है, इसीलिए बताया पेनेल स्रोत इतनी ही बात ये कई सुख कई को बताया हम संसार को व्यवस्था के रूप में देखा व्यवस्था के रूप में इसको व्यक्त करना जरूर माना है भौतिकवादी के, भातिक्वा, भातिक, के अनुसार व्यवस्था को शुरू किया तो ये वाला ने इसको माइक तक को बताया इन दोनों से तो कोई व्यवस्था बनने नहीं। तो वाला नहीं है और व्यवस्था के रूप में अस्तित्व को देखा उसको हम प्रकट किया है इसमें तकलीफ हो तो बताओ नहीं तकलीफ की बात नहीं है और क्या और क्या कर रहे हैं अपन अभी तकलीफ नहीं हो तो बाबा मूल चेष्टा क्या है उसे परिभाषित करो मूल चेष्टा जो है ना क्रियाशीलता ऊर्जा संपन्नता का फलन में क्रियाशीलता लिखा है उस पर ध्यान देने की जरूरत ये मूल चेष्टा क्रिया है क्रियाशीलता ही श्रम गति परिणाम के रूप में व्याख्याित श्रम का विश्राम गति का गंतव्य उस परिणाम का अमरत्व जो है ना विकास और जागृति का मतलब इतना तो कुल मिलाकर के मीनिंग यह है अस्तित्व तो का अस्तित्व में जो कुछ भी क्रिया का मीनिंग है इतना ही उसको अध्ययन करना है जीना है वहां पहुंचना है कि जीने की जगह में उसको तय करिए नहीं पहुंचना है अभी जो कर रहे हैं वो ठीक है जीना है तो इसको अध्ययन करना पड़ेगा इतना ही बात हर इकाई में परमाणु परमाणु हाँ, ही है तीनों क्रियाकलाप का मूल में लिखा है माने जीवन क्रिया के मूल में भी परमाणु है भौतिक क्रिया के मूल में भी परमाणु है रासायनिक क्रिया के मूल में भी परमाणु है तीन प्रजाति की क्रिया है अस्तित्व में चौथे प्रजाति की कोई अस्तित्व में क्रिया नहीं है भौतिक क्रिया रासायनिक क्रिया जीवन क्रिया तीन क्रिया तीनों के मूल में परमाणु है बता भर तो जो धरती की गति है बाबा उसको मूल चेष्टा नहीं कहेंगे या कहेंगे इन सभी परमाणुओं की सम्मिलित मूल चेष्टा है क्या कहेंगे धरती का मूल चेष्टा कहो तो भी बुरा नहीं है सम्मिलित चेष्टा गया तो भी कोई तकलीफ नहीं क्या तकलीफ है इसमें जो प्रश्न था कि केवल परमाणु में है या किसी भी इकाई में बता तो परमाणु ही सम्मिलित रूप में कार्य करता है न रहे कई के लिए बोखा हो जाता है बोखा जा। माने मूरख बंगाली में यही बात है ना, बंगाली जानते हैं कहाँ चले गए साधु बोखा माने मूर्ख है ना है आ? आ, बात बताए वो, वो जानता है बंगाली ये कई को अपन कई के जा रहे, उस मूर्खता का भी कोई मीनिंग बताया जाए उसी को फॉलो किया जाए क्या तकलीफ हमको कोई तकलीफ नहीं हाँ पहले हमें पूछ लेंगे कि भाई व्यवस्था में जीना है अव्यवस्था में जीना है अव्यवस्था में, में जीना है अभी जो कर रहे हैं वो ठीक है व्यवस्था में जीना है एक प्रस्ताव खत्म क्या कहते हैं विकिरण विकिरण रश्मि और प्रकाश रश्मि और प्रकाश में क्या अंत यह आप कहते हैं विकिरण रश्मि विकिरण रश्मि विकिरण एक अलग चीज है रश्मि अलग चीज रश्मि किसी प्रतिबिंबन का अनुबिंब प्रतिबिंब है अनुबिंब प्रत्यनुबिंब है विकिरण जो है ना प्रभाव है प्रभाव क्या है ये जो बाँ बाँ ये जो भौतिक वस्तुएं हैं अपने एक गुणात्मक परिवर्तन में मात्रात्मक परिवर्तन में रेडिए इसके विकिरणीयता की आवश्यकता वो प्रभाव डाला ही रहता है इसको ब्रह्मांडी किरण नाम है इसको लगाना नहीं पड़ता है लगता ही है लगा ही रहता है अभी धरती के पर धरती और धरती के वायुमंडल के परस्परता में जो दबाव बना के रखता है उसमें विकिरणीयता एक बहुत बड़ी प्रशंसनीय कार्य है ठीक है और उसके बाद ये जो धरती में जो एक एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव के लिए एक चुंबकीय धारा रहती है उसको निरंतर संतुलित बनाए रखने में विकिरणीयता एक अद्भुत काम है सुन रहे हो इसको ब्रह्मांडी किरण ये जो दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव के बीच में जो मैग्नेटिक पोल है उसको बिल्कुल बरकरार बनाए संतुलित बनाए रखने में ये ब्रह्मांडी किरण अद्भुत काम तीसरा योगिक क्रिया के समय में वो ब्रह्मांडी किरण अद्भुत काम करता है इस ढंग से बहुत सारे जगह में ब्रह्मांडी किरणों का अपना काम है उसका नाम है विकिरण ठीक है और रश्मि और क्या और है उसके अवध के बाद प्रकाश बाद? प्रकाश प्रकाश रश्मि प्रकाश किरण रश्मि हाँ किरण किरण प्रकाश किरण रश्मि प्रकाश ये क्या है पूछा जाए इसमें क्या है इसमें हर हर प्रतिबिंब प्रतिबिंबित रहता है पहला सिद्धांत सभी और प्रतिबिंबित रहता है अनंत कोणों में प्रतिबिंबित रहता है, ठीक है ना? हर प्रतिबिंब किसी न किसी अपारदर्शी वस्तु के ऊपर रहता है हर प्रतिबिंब किसी अपारदर्शी वस्तु के ऊपर ही रुकता है ठीक है ना? ये बात दो बार समझ में आता है इस रुकने की क्रम में क्या होता है जैसा सूर्य का बिंब सूर्य का बिंब का प्रतिबिंब यह हर एक परमाणु के ऊपर आता है उसका अनुबिंब बो, आयाम में फैल जाती है प्रत्यनुबिंब और आयामों में फैल जाता है इसी इस प्रकार से सभी वो चमक पैदा करता है कोई समझा चमक किसका सूर्य का, का। सूर्य का चमक सभी परमाणुओं के ऊपर कैसा चले दौड़ जाता है इस विधि से दौड़ता है सभी परमाणुओं के पर चमकने लगते हैं उसको आप क्या कहते हैं कि प्रकाश इसके पहले क्या था जो जो प्रतिबिंब आया उसका नाम है किरण प्रतिबिंब आया उसका नाम है किरण है ना उसके बाद जो है ना ये अनुबिंब प्रत्यनुबिंब में परिवर्तित हुआ इसका नाम है रश्मि वो रश्मि के बाद प्रकाश ऐसा बनाओ तीसरे स्टेज में प्रकाश अभी यहां जो हो रहा है ये भी ऐसे ही है पहले प्रतिबिंब इनमें अणु के ऊपर उसके बाद उसका अनुबिंब प्रत्यनुबिंब विधि से ये सब चमक रहा है ऐसा बनाए विधि ऐसा है। पहले ये जो क्या है ये जो दिख रहा है यहां से किरण किरण के बाद रश्मि रश्मि के बाद प्रकाश बोलिए सब जगह में सर दिखता इसको अच्छे तरह से अपने को समझने की जरूरत हाँ और आगे तो ये किरण जो है ये ट्रैवल करता है क्या बाबा ऐसा कुछ है नहीं किरण किसको किरण कहा बेटा प्रतिबिंब को किरण कहा ट्रैवल क्या करना प्रतिबिंब रहता ही है तो इनमें से कोई भी चीज ना लूज होता है ना गेन होता है हमारा प्रतिबिंब आपको देखने को मिलता है इससे मुझसे कोई चीज टूट करके कोई लास होता होगा या हाँ, कोई गेन होता हो दोनों नहीं होता है अभी वो लासेंट गेन के लिए जाकर के सबका गला कट गए प्रकाश में गति बता करके सबका गला को काट के रखा कोई आदमी ठीक से सोच नहीं पावे वहां पहुंचा दिया ठीक है एक तो दवाई पिला करके पागल बनाते हैं एक एक जो है ना पढ़ा करके पागल बनाते हैं आदमी को टोटल तीन सात सौ करोड़ आदमी को पढ़ा करके पागल बना दिया उसके बाद क्या किया जाए ये कहते हैं प्रकाश में गति होता है प्रकाश जो है ना प्रतिबिंब है भैया हर वस्तु प्रकाशमान है इसमें कह के लिए गति गति होता है तो लेन देन होता ही है। अब उसके बाद कहा दूसरा नाम तरंग होता है तरंग क्या होता है वस्तु है या अवस्थु है आज तक तय नहीं कर पाए उसके बाद क्या बात है? कितना बात करना शेष है आज दिन तक तरंग अपने में वस्तु है अवस्थु अवस्तु है तो क्या उसका उत्तर है ही नहीं है अवस्तु कोई पहचाना ही नहीं गया ठीक है ना वस्तु जहां है वहां स्पेस कर्व होता है लिखा ना? क्या क्या लिखा रहे उसका उत... आँ? आँ, ने ऐसा लिखा हाँ, आँच्टेन है और लिखकर के लिखा वो जहाँ पानी, पानी में पत्थर डालते हैं जहाँ पत्थर वहाँ पानी नहीं है जहाँ मट्टी वहां वो उसको क्या बताते हो पूछा तो चुप हो गए इतनी ही बात आगे चलो पत्थर जहाँ है वहाँ पानी नहीं है तो पता लगता है मट्टी जहाँ है वहाँ पूछा तो चुप हो गए इतनी बात रुई जहां है वहां क्या है वहां पानी हट गया नहीं इसके बीच में है ऐसा बताते है। बात वैसे कुछ सोचने की मुद्दे अब इन सब से रुई से रुई में रुई पानी में भिगने से जैसा होता है मट्टी भिगने से जैसा होता है उससे ज्यादा पैनीपन से व्यापक वस्तु में सभी वस्तु भीगे मट्टी भी भिगा है पत्थर भी भिगा है मणि भी भिगा धातु भी भिगा ऐसा पन प्रेजेंट किए कई के लिए प्रेजेंट किए तो हमने देखा है नंबर एक दूसरे व्यवस्था में है दो व्यवस्था को बताने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बात है, चलो आगे भार, भार आकर्षण से, से, से पहले उसको हजम करो भार क्या है पूछ है ना एक एक वस्तु बड़ा हो एक वस्तु छोटा ठीक बड़े वस्तु के अपेक्षा में छोटे वस्तु का भार समझ में आता है पहले इसको समझो क्या समझा बड़े वस्तु के अपेक्षा में छोटे वस्तु का भार समझ में आता है कैसा आता है पूछा तराजे रखने से आता है बोले तराजुमे रखने से ये ये एक वस्तु रखने से तो वो झुक जाता है वो भार समझ इसका नाम भार दिया ठीक है ना उसके बराबर कितने की बराबर में होगा उसको सोचने के लिए पहले घंटे थे एक चावल का दाना दो चावल का दाना दस चावल का दाना एक गुंजा का दाना राई का दाना ऐसा सबका बताते रहे उसके बदले में अपन क्या कर दिए हैं? एक ग्राम है एक है, दो है, इस प्रकार से शुरू किए, उसके बाद एक ग्राम है दो ग्राम है ऐसा शुरू किए, एक तोला है दो तोला है ऐसा शुरू किये कई प्रकार से शुरू करके कई प्रकार से अभी कर ही रहे है ठीक है किन्तु गिन लेते हैं इतना भार है उसको अपन से स्वीकारते हैं ठीक है ना? भार को ऐसा स्वीकारते हैं। ये भार कहा से आ गए बड़े वस्तु के साथ जो आकर्षण बल लगती है वो भार के रूप में गणनीय होता है चुंबकीय बल रहता है तो आकर्षण बल रहता है ठीक है, ठीक है? तो इसमें इनको पढ़ाए हैं रेती में चु ये जो विद्युत धारा विद्युत ग्राहिता नहीं है ये पढ़ाए इनको पढ़ाए हैं तो विद्युत ग्राहिता जिसमें नहीं है उसमें भार होना नहीं चाहिए ऐसा होता भी है